के, पंक के पंक पंक ब्लौक ब्लौक की एक, एक और पेशकश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है विमला मेहता की बाल कहानी मलुंगाई हजारों बरस पहले फिलीपींस देश के पहाड़ी कस्बे बागियों में एक बूढ़ा रहता था उसका नाम मलुंगाई था उसकी पत्नी का नाम था मगंदा। उन्हें कोई संतान नहीं थी। पेड़ पौधों को ही अपनी संतान मानकर वे उनकी देखभाल करते थे बागियों में फूलों के अनेक वृक्ष थे जून जुलाई के माह में ये वृक्ष फूलों से लद जाते थे परियों को वृक्ष बेहद प्रिय थे रात में कई परियां झुंड बनाकर धरती पर आती थीं। भोर की किरणें फूटने से पहले ही वे वापस लौट जाती थीं। इनमें लाल परी को धरती के खरगोश और तितलियां बहुत अच्छी लगती थीं। मनुष्य लोक की नदियों तालाब और पहाड़ों में घूमना उसे बहुत अच्छा लगता था वह मनुष्य लोक में अधिक से अधिक समय बिताना चाहती थी, परन्तु परी लोक के नियम अनुसार उसे सूरज उदय होने से पूर्व ही लौट जाना पड़ता था एक दिन परी अपने सहेलियों के साथ परी लोक लौट रही थी तो उसने देखा कि वह अपनी छड़ी धरती पर ही भूल आई है यहाँ देखकर वह बहुत चिंता में पड़ गई दौड़ी दौड़ी परी माँ के पास पहुँची सारी बात सुनकर परी माँ ने कहा तुमने लापरवाही से छड़ी मनुष्य लोक में छोड़कर एक घोर अपराध किया है वह किसी के हाथ पड़ गई तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है कल प्रातः काल ही उसे ले आना यदि छड़ी सुरक्षित नहीं मिली तो तुम तो तो फिर कभी धरती पर नहीं जा सकोगी यह सुनकर परी की आंखों में आंसू आ गए अगली रात वृक्षों के पास छड़ी नहीं थी आसपास देखा सब जगह ढूंढ लिया लेकिन छड़ी कहीं नहीं मिली हार कर वह वहीं पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई उसकी आंखों से मोती के समान आंसू बिखर रहे थे पाव फटने में थोड़ा सा समय ही शेष था इतने में एक वृद्ध व्यक्ति आया उसने परी से कहा मेरा नाम मलुंगाई है मैं खेती करता हूँ तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो परी बोली मैं लाल परी हूँ सहलियों के साथ इस सुंदर धरती पर खेलने आती हूँ रंग बिरंगे फूल पेड़ पौधे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कल खेलते समय मेरी छड़ी खो गई है और अब वह मिल ही नहीं रही है मैं धरती पर कैसे आ सकूंगी यही सोचकर मैं दुखी हो रही हूँ और मुझे रोना आ रहा है मलुंगाई मुस्कुरा दिया और बोला कल मैं प्रातःकाल खेतों की ओर जा रहा था राह में धीमा धीमा मधुर संगीत सुनकर मैं ठिठक गया देखा कि वही एक अलौकिक सुंदर छड़ी पड़ी हुई है उसमें से सतरंगी रोशनी फूट रही है मैंने ऐसी वस्तु पहले कभी नहीं देखी अतः मैंने उसे सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया है मलुंगाई की बात सुनकर परी खुशी से नाच उठी, झूमते हुए मधुर स्वर में बोली कृपा करके आप मेरी छड़ी मुझे लौटा दीजिए श्रीमान। मलुंगाई ने पल भर कुछ विचार किया और फिर बोला तुम प्रतिदिन हमारी धरती पर आती हो एक दिन मुझे भी अपने साथ परी लोक ले चलो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी छड़ी लौटा दूंगा परी ने कहा हम परियों के पास उड़ने की शक्ति होती है हम तीनों लोको में विचरण कर सकती हैं। यदि आप भी उड़ सके तो अवश्य मेरे साथ चलिए आपका स्वागत है मलुंगाई ने निराश स्वर में कहा नहीं मैं उड़ तो नहीं सकता हूँ फिर तैनिक सोचकर बोला तुम्हारी परिलोक में एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं होंगी तुम हमारी इस दुनिया के लिए कोई उपहार ला सकती हो परी बोली बाबा मैं आपको क्या दूं? आपके यहां तो सब कुछ है फिर भी मैं परी मां से पूछकर आ सकती हूँ कहकर वह उड़ गई। दूसरी रात परी फिर धरती पर लौट कर आई मलुंगाई वृक्ष के नीचे बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था परी ने कहा बाबा माँ ने कहा है कि आप सोना चांदी हाथी घोड़े अन्न वस्त्र कुछ भी मांग लीजिए मैं कल लेती आऊंगी फिर तो आप मुझे ये छड़ी दे, दे देंगे ना बाबा मलुंगाई ने कहा मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए मुझे तो अपनी धरती के लिए ऐसा उपयोगी वृक्ष चाहिए जिसका हर भाग काम में आ सके जो मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी हो गरीब व्यक्ति जिसके फल फूल तने और पत्तियों को बिना मूल्य दिए पा सके जो सरलता से उगाया जा सके और देखभाल करने की भी अधिक आवश्यकता न हो जो गुणकारी हो जो हमारी संपूर्ण धरती पर फैल जाए परी ने कहा ऐसा वृक्ष तो परी माँ ही दे सकती है मैं कुछ नहीं जानती हूँ कल मैं अवश्य लेकर आऊंगी अब कृपा करके मेरी छड़ी मुझे लौटा दीजिए मलंगाई सिर हिलाते हुए बोला क्षमा करना परी बिटिया, मैं तो इस हाथ से दे और उस हाथ से ले वाले व्यवहार में ही विश्वास करता हूँ कल वृक्ष लाओ और छड़ी ले जाओ उसने परिलोग जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी माँ बोली यह तो ठीक नहीं हुआ परीलोग और मनुष्य लोग के पेड़ पौधे तो कभी एक से नहीं हो सकते फिर भी तुम अपनी दादी से पूछ लो वह रोती बिलखती दादी के पास आई दादी ने प्यार से गोद में बिठाते हुए सारी कहानी सुनी और बोली कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी दूसरे दिन लाल परी और उसकी दादी धरती पर आई वहा मलुंगाई नहीं था दोनों ने आसपास की झोपड़ियों में देखा एक टूटी फूटी झोपड़ी में मलुंगाई और उसकी पत्नी मगंदा सो रहे थे घर में साधारण उपयोग की वस्तुएं थी गरीबी का वातावरण था यह देखकर दादी चकित रह गई। वह बोली गरीब होते हुए भी इन लोगों ने धन नहीं मांगा गाय भैंस और हाथी घोड़े नहीं मांगे संतान नहीं मांगी केवल एक गुणकारी वृक्ष मांगा है वह भी गरीबों के उपयोग के लिए ये बड़े परोपकारी प्राणी हैं, हमें इनकी मदद करनी ही चाहिए थोड़ी ही देर में मलुंगाई और मगंदा नींद से जागे तो उन्होंने देखा दो परियां दरवाजे पर खड़ी हैं। मलुंगाई ने परियों से कहा आप कृपा करके भीतर पधारें। परन्तु परी बोली भोर की लाली फूटने वाली है हमें शीघ्र ही लौटना है कृपा करके हमारी छड़ी हमें लौटा दें मैं कल्याणकारी वृक्ष अवश्य दूंगी परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी मलुंगाई प्रसन्न होकर बोला आप आज्ञा दीजिए आप जो कहेंगी जैसा कहेंगी वैसा ही होगा दादी बोली तुम यह घटना किसी को बताओगे नहीं छड़ी खोने एवं पौधा लगाने की बात गुप्त रखोगे पौधे में पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी प्रतिज्ञा करो कि तुम इस पौधे के किसी भी भाग को बेचोगे नहीं ग्यारह पूर्णमासी व्यतीत होने पर इस वृक्ष पर फूल लगेंगे फल के स्थान पर मोटी लंबी फलियाँ लगेंगी धीरे धीरे यह वृक्ष पूरे देश में फैलता जाएगा इस वृक्ष का नाम क्या होगा लेकिन दादी पड़ी, <laughs> इस वृक्ष का नाम होगा मलुंगाई तुम्हारी कोई संतान नहीं है अतः इस वृक्ष के नाम से तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा प्रसन्न होकर मलुंगाई झुककर अभिवादन करने लगा सिर उठाकर ऊपर देखा तो परिया वहाँ नहीं थी केवल एक नन्हा पौधा खड़ा मुस्कुरा रहा था मानो कोई अबोध बालक मचल रहा हो मलुंगाई ने पौधे को धीरे से अपने हाथ में उठाया और चूम लिया आज भी इस पेड़ को फिलीपींस में मलुंगाई कहते हैं। और भारत में इसका नाम है सहजन अभी आप सुन रहे थे विमला मेहता की बाल कहानी मलुंगाई वाचिक स्वर भारती परिमल